जो वचन उच्चारण की क्रिया का परित्याग करके वितराग भाव से आत्मा का ध्यान करता है उसके परम समाधि या सामायिक होती है ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है जो वचन उच्चारण की क्रिया का परित्याग करके महावीर ने मौन पर बहुत जोर दिया है ऐसा किसी ने इतना जोर नहीं दिया मौन पर जोर सभी ने दिया है मौन इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी उसे छोड़ तो नहीं सकता लेकिन जैसा जोर महावीर ने दिया है वैसा किसी ने नहीं दिया महावीर ने मौन को साधना का केंद्र बनाया इसलिए अपने सन्यासी को मुनि कहा बुद्ध ने अपने सन्यासी को भिक्षु कहा हिंदुओं ने अपने सन्यासी को स्वामी कहा अलग अलग जोर है हिंदुओं ने स्वामी कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि जो आत्मा को जानने लगा वही अपना मालिक है स्वामी बुद्ध ने भिक्षु कहा उन्होंने कहा जिसने अहंकार को पूरा गिरा दिया इतना गिरा दिया कि कहा कि मैं भिक्षु हूं कैसा स्वामी जिसने अस्मिता जरा भी ना रखी अहंकार जरा भी ना रखा भिक्षा पात्र लेके खड़ा हो गया जिसने सम्राट होने की घोषणा ना की जिसने सब घोषणाएं वापिस लेनी जिसने कहा मैं कुछ भी नहीं हूं यही अर्थ है भिक्षु का महावीर ने अपने सन्यासी को मुनि कहा मुनी का अर्थ है जो मौन हो गया जिसने वचन उच्चारण की क्रिया का परित्याग किया क्यों महावीर ने इतना जोर दिया मौन पर इसे ख्याल में ले मनुष्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात बातचीत भाषा है बोलने की क्षमता है पशु है पक्षी है पौधे हैं हैं तो पर भाषा नहीं बोल नहीं सकते इसलिए पशु पक्षी पौधे अकेले अकेले हैं उनका कोई समाज नहीं है समाज के लिए भाषा जरूरी है आदमी का समाज है आदमी सामाजिक प्राणी है क्योंकि आदमी बोल सकता है बोले बिना जुड़ोगे कैसे किसी से जब बोलते हो तभी से तू फैलते हैं और जोड़ होता है तो भाषा का अर्थ हुआ व्यक्ति व्यक्ति के बीच जोड़ने वाले से भाषा मनुष्य को समाज बनाती समाज देती समुदाय देती महावीर ने कहा मौन हो जाओ अर्थ हुआ टूट जाओ सारे सेतु तोड़ दो दूसरों से बोलने के ही तो सेतु है बोलने के द्वारा जुड़े हो तोड़ दो बोलने के सेतु अकेले हो जाओ बोलना छोड़ते ही आदमी अकेला हो जाता है चाहे बाजार में खड़ा हो अगर बोलने जारी रहे तो पहाड़ पर बैठा भी अकेला नहीं है वहां भी किसी से कल्पना के मित्र से शत्रु से बात करता रहेगा वहां भी समाज बना रहेगा कल्पना का ही सही लेकिन समाज रहेगा आदमी अकेला न होगा बीच बाजार में आदमी मौन हो जाए अचानक उसी क्षण मौन होते ही समाज खो गया भीड़ के कारण समाज नहीं है भाषा के कारण समाज है। तो महावीर ने कहा जंगल में भागने से क्या सार होगा अपने में भाग जाओ छोड़ दो दूसरे तक जाना भाषा से ही हम दूसरे तक जाते हैं तोड़ दो भाषा अपने में लीन हो जाओ महावीर बारह वर्ष मौन रहे उन बारह वर्षों में उन्होंने क्या किया उन्होंने सब भांति अपने को समाज से मुक्त किया वे परम विद्रोही थे समाज से सब भांति उन्होंने सब तरह के संबंध सब धागे तोड़ डाले उन्होंने सब तरह से अपने को समाज से अलग किया क्योंकि उन्होंने पाया कि जितने तुम समाज से जुड़े हो उतने ही अपने से टूट जाते हो स्वाभाविक गणित था समाज से टूट जाओ अपने से जुड़ जाओगे फिर महावीर लौटे समाज में लौटे समझाने आए बोले लेकिन बारह वर्ष के मौन के बाद बोले अब समाज से जुड़ने का कोई उपाय न था अब उन्होंने सब भांति अपनी निपटता एकांत एक को उपलब्ध कर लिया था सब भांति कैबल्य को जान लिया था स्वयं के अकेलेपन को पहचान लिया था फिर आए अब कोई डर न था अब बोले अब भाषा केवल उपयोग की बात रह गई एक साधन मात्र तुम्हारे लिए भाषा केवल साधन नहीं भाषा तुम्हारी व्यस्तता है बिना बोले तुम घबराने लगते हो अगर कोई बात करने को न मिले तो बेचन होने लगते हो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तीन सप्ताह किसी आदमी को एकांत एक में बंद कर दिया जाए तो पहले सप्ताह तो वो भीतर, भीतर भीतर बात करता है दूसरे सप्ताह बोल बोल के बात करने लगता है अकेले में और तीसरे सप्ताह तो वो बिल्कुल ख्याल भूल जाता है कि अकेला है वो अपनी प्रतिमाएं कल्पना की खड़ी कर लेता उनसे बातचीत में संलग्न हो जाता है कम्युनिस्ट मुल्कों में जिन कैदियों से उन्हें बात उगलवानी होती है उनको वो सताते नहीं उनको वो सिर्फ एकांत में डाल देते अंधेरी कोर्टियों में डाल देते उनको पड़े रहने देते अकेले में टेप लगे रहते हैं उनके आसपास वो कुछ भी बोले तो वो टेप में संग्रहित हो जाता है चार सप्ताह के बाद जो वो उगलवाना चाहते थे वो खुद ही उगाने लगते एक सीमा है तुमने कभी ख्याल किया कोई तुमसे गुप्त बात कह दे कहे किसी को कहना मत बस तुम तो मुश्किल में पड़े उसका ये कहना कि किसी को कहना मत कहने के लिए बड़ा उकसावा बन जाएगा बड़ी उत्तेजना पैदा हो जाएगी आदमी लेता है देता है भाषा में भीतर छिपा के रखना बहुत कठिन मैंने सुना एक सूफी फकीर के पास एक युवक आया और उस युवक ने कहा कि मैंने सुना है कि आपको जीवन का परम रहस्य मिल गया आपके गुरु ने आपको कुंजी दे दी उस गुप्त कुंजी को मुझे भी दे दे। उस सूफी फकीर ने कहा ठीक लेकिन तुम इसे गुप्त रख सकोगे किसी को बताना मत उसने कहा कसम खाता हूं आपकी पैर छुए कभी किसी को ना बताऊंगा वो सूफी बोला फिर ठीक मैंने भी ऐसी ही कसम खाई है अपने गुरु के सामने तो अब बोलो मैं क्या करूं अगर तुम गुप्त रख सकते हो जीवन भर तो मैं भी रख सकता हूं और अगर तुम सच पूछते हो तो मेरे गुरु ने भी मुझे बताई नहीं क्योंकि उसने भी अपने गुरु के सामने ऐसी कसम खाई थी सिर्फ अफवाह है परेशान मत हो गुप्त बात गुप्त रखी नहीं जा सकती आदमी बोझिल अनुभव करने लगता है जो बाहर से आया है वो बाहर लौटाना पड़ता है जब तुम बोलते हो तुमने ख्याल किया तुम वही बोलते हो जो बाहर से तुम्हारे भीतर आ गया है वो भारी होने लगता है सुबह अखबार पढ़ लिया फिर वही अखबार तुम दूसरों से बोलने लगे जब तक तुम किसी को बताना तो तुमने अखबार में क्या पढ़ा है तब तक तुम्हें चैन नहीं ये विजाती तत्व है जो बाहर से आ जाता है इसे बाहर निकालना पड़ता है यह तुम्हारी प्रकृति को विकृत करता है बाहर निकलते से तुम हल्के हो जाते हो इसलिए तो किसी से अपनी बात में कह के आदमी हल्कापन अनुभव करता है रो लिया दुखड़ा हो गए हल्के पश्चिम में तो अब कोई किसी की सुनने को राजी नहीं किसके पास फुर्सत है तो व्यवसायिक सुनने वाले पैदा हो गए उन्हीं का नाम मनोवैज्ञानिक वो व्यावसायिक उनका कोई और काम नहीं है उनका काम यह है कि वो ध्यान पूर्वक तुम्हारी बात सुनते सुनते भी हैं या नहीं ये भी कुछ पक्का नहीं लेकिन ध्यान है लेकिन ध्यानपूर्वक जतलाते हैं कि सुन जाए आदमी घंटा भर अपनी बकवास उन्हें सुना के हल्का अनुभव करता है और इसके लिए पैसे भी देता है महंगा धंधा है काफी पैसे देने पड़ते लोग वर्षों तक के सामने रहते हैं एक चिकित्सक को छोड़ फिर दूसरे को पकड़ लेते क्योंकि एक बार वो जो राहत मिलती है किसी को ध्यानपूर्वक कोई तुम्हारी सुन ले तो बड़ा आनंद आता है तुम हल्के हो जाते महावीर ने कहा भाषा इस तरह अगर व्यस्तता का आधार बन गई हो तो रोग है तो तुम चुप हो जाना जो वचन उच्चारण की क्रिया का परित्याग करके वितराग भाव से आत्मा का ध्यान करता उसके परम समाधि या सामायिक होती है। ये बात ख्याल में रखने जैसी है कम से कम दिन में दो चार घंटे तो मौन में बिताओ नियम ही बना लो कि 24 घंटे में कम से कम चार घंटे तुम अपने लिए दे दोगे बाकी दे दो 20 घंटे संसार के लिए चार घंटे अपने लिए बचा लो चलो चार घंटे बहुत लगें घंटे से शुरू करो लेकिन एक घंटा अपने लिए बचा लो उस एक घंटे में फिर तुम बिल्कुल चुप हो जाओ पहले पहल कठिन होगा ओंठ बंद कर लेना तो आसान है भीतर की तरंगे बंद करना मुश्किल होगा लेकिन साक्षी भाव से उन तरंगों को देखते रहो देखते रहो देखते रहो धीरे धीरे तुम पाओगे गति विचारों की कम हो गई धीरे धीरे तुम पाओगे कभी कभी बीच बीच में दो विचार के अंतराल आने लगा खाली जगह आने लगी उसी खाली जगह में रस बहेगा उसी खाली जगह में से तुम्हें आत्मा की झलक पहली दफे मिलेगी ये झलक ऐसे ही होगी जैसे वर्षा में बादल गिरे हो और कभी कभी सूरज की झलक मिल जाए क्षण भर को किरणों की छटा छा जाए फिर सूरज ढक जाए लेकिन एक बार झलक आने लगे एक दफा वहां भीतर की मुरली का स्वर तुम्हें सुनाई पड़ने लगे तो जीवन में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो घट गया साज श्रृंगार छोड़ दौड़ो सब साज सिंगार, रास की मुरली रही पुकार गई सह किस रस से भींग वकुल वन में कोकिल की तान चांदनी में उमड़ी सब और कहा के मद की मधुर उफान गिरा चाहती भूमि पर इंद्र शिथिल वसना रजनी के संग सहरते पग सकता न संभाल कुसुम कलियों पर स्वयं अनंगठगी रूठी नयन के पास लिए अंजन उगली सुकुमार अचानक लगे नाचने मर्म रास की मुरली उठी पुकार साज श्रृंगार छोड़ दौड़ो सब साज श्रृंगार रास की मुरली रही पुकार खोल बाहें आलिंगन हेतु खड़ा संगम पर प्राणाधार तुम्हें कंकम कुंकुम का मोह और यह मुरली रही पुकार सनातन महानंद में आज बांसुरी कंकन एकाकार बहा जा रहा अचेतन विश्व रास की मुरली रही पुकार सांझ श्रृंगार छोड़ दौड़ो सब साझ श्रृंगार रास की मुरली रही पुकार एक बार भी तुम्हें भीतर की किरणों का बोध हो जाए सुन पड़ी मुरली रास का निमंत्रण मिल गया उस परम प्यारे की सुधा गई वो तुम्हारे भीतर ही बैठा है वो तुम्हें सदा से ही पुकारता रहा है लेकिन तुम इतने व्यस्त हो दूसरों के साथ भाषा में बोलने में झगड़ने में मित्रता शत्रुता बनाने में तुम इतने व्यस्त हो बाहर की तुम्हारे भीतर अंतर से उठी मुरली की पुकार तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती महावीर ने कहा मौन हो जाओ तो तुम्हें अपने संगीत का पहली दफा अनुभव हो चुप हो जाओ उस चुप्पी में ही उस अनाहत का नाद शुरू होगा वह ध्वनिहीन ध्वनि वह स्वरहीन स्वर तुम्हारे भीतर से उठने लगेगा तुम्हारी अतल गहराइयों से तुम्हारी चेतना की परम गहराइयों से तुम्हारे पास तक पहुंचने लगेगा लेकिन मौन उसकी अनिवार्य शर्त है और मौन का अर्थ है ओठ से मौन कंठ से मौन भीतर विचार से मौन धीरे धीरे सब तब पर तलों पर सब परतों पर मौन तब तुम मुनि हुए मुनि का कोई संबंध वाह आचरण से नहीं मुनि का संबंध इस अंतस दशा से है मौन की दशा से और जो मौन को उपलब्ध हुआ वही बोलने का हकदार है जो अभी मौन को ही नहीं जाना वो तो बाहर के ही कचरे को भीतर लेता और बाहर फेंकता उसका बोलना तो वमन जैसा है जो मौन को उपलब्ध हुआ उसके पास कुछ देने को है उसके पास कुछ भरा है जो बहना चाहता है बटना चाहता है उसके पास कुछ आनंद की संपदा है जो वो तुम्हारी झोली में डाल दे सकता है महावीर बारह वर्ष मौन रहे जीसस जब भी बोलते तो बोलने के बाद कुछ दिनों के लिए पहाड़ पर चले जाते वहां चुप हो जाते जब भी कोई महत्वपूर्ण बात बोलते तब तत्क्षण वे पहाड़ चले जाते अपने मित्र संग साथियों को भी छोड़ देते कहते अभी कोई मत आना अभी मुझे जाने दो अकेले में उस अकेले में जीसस क्या करते मोहम्मद पर जब पहली दफा कुरान की आयत पहली आयत उतरी तो वे चालीस दिन से मौन थे उसी मौन में दफे कुरान उतरा जो भी मौन में उतरा है वही शास्त्र है। मौन में जो नहीं उतरा वह शास्त्र नहीं किताब होगी जो मौन में कहा गया है मौन से कहा गया है वही उपदेश जो शब्द मौन में डूबे हुए नहीं आए मौन में पगे हुए नहीं आए वे सब शब्द रुग्ण, स्वस्थ तो वे ही शब्द हैं जो मौन में पगे हुए आते और अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम तत्क्षण पहचान लोगे कि यह शब्द मौन में पगा आया है या नहीं आया है तुम्हारा हृदय तत्क्षण गवाही दे सकेगा क्योंकि जितना शून्य लेकर शब्द आता है अगर तुम शांतिपूर्वक सुनो तो शब्द चाहे तुम भूल भी जाओ शून्य सदा के लिए तुम्हारा हो जाता है शब्द चाहे तुम्हारे स्मृति में रहे या ना रहे शून्य तुम्हारे प्राणों पर फैल जाता है तुम्हें नया कर जाता ताजा कर जाता है। ध्यान में दर्शन है मौन में दर्शन है चुप्पी में साक्षात्कार है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 तब तुम्हारे भीतर राधा का जन्म होता है, धारा राधा बन जाती और जैसे ही तुम राधा बने कि कृष्ण से मिलन है। कि सुनी उसकी बांसुरी, कि सुनाई पड़ी उसकी तान कि दिखाई पड़ा उसका नृत्य जिन्हें भी खोजना अनाहत नाद को उन्हें राधा बनना होगा राधा कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं राधा प्रत्येक भक्त के भीतर घटने वाली घटना का नाम है राधा की अवस्था भक्त की चरम अवस्था है बस कृष्ण से मिलने के क्षण भर पूर्व राधा का जन्म होता है बस क्षण पूर्व क्षण भर राधा नाचती है कृष्ण के आसपास आती, आती जाती पास आती जाती पास आती जाती पास और फिर कृष्ण में लीन हो जाती जिस दिन तुम अपनी ही चेतना में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 बजे बांसुरी तो कैसे बजे अहंकार से खाली हो बांसुरी बस पोली पौंगरी रह जाए कबीर ने कहा है कि मैं तो बांस की पोली पौंगरी हूं और जब से बांस की पोली पौंगरी हो गया हूं तब से अहनिश दिन और रात उसका संगीत मुझसे बहरा है